दृष्टि परिवर्तन से जीवन परिवर्तन सुबह से शाम तक आपकी क्रियाओं के मूल में क्या है उसके मूल में स्वार्थ है या कर्तव्य है मूल में आपका मन है कि उसके मूल में धर्म है उसके मूल में भगवान की आज्ञा है कि उसके मूल में मोह है मूल को यदि आप बदल देंगे तो आगे की प्रक्रिया बदल जाएगी इतना ही है अब जो हमारे अंदर बैठा हुआ है कि जगत के बिना हमारा काम नहीं चलेगा यद्यपि यह भ्रम है लेकिन हम कहते हैं कि जगत आपके व्यवहार के लिए है व्यवहार के लिए पैसे की ज़रूरत है यह बात ठीक है पर पैसे के लिए ही जीवन हमारा अर्पण हो यह तो ज़रूरी नहीं है हम कर्तव्य पर खड़े हों करके भी पैसा कमा सकते हैं हम धर्म पर जो हमारा प्रथम पुरुषार्थ है खड़े होकर के भी अर्थ को पकड़ सकते हैं और वही अर्थ आपके जीवन में तृप्ति देगा वही अर्थ आपके जीवन में कामना की पूर्ति का हेतु बनेगा धर्म पर यदि नहीं खड़े होंगे और अर्थ को ही अपना लक्ष्य बना लेंगे तो याद रखिए मृत्यु तक आपका अभाव दूर होने वाला नहीं है जगत से तृप्ति होने वाली नहीं है शास्त्र इसलिए कहता है कि तुम दृष्टि बदलो तुम्हारा जीवन बदल जाएगा दृष्टि से जीवन बदल जाता है एक स्त्री शरीर पति को पत्नी बच्चे को माता भाई को बहन किसी कामी पुरुष को सुंदर स्त्री किसी योगी को हाड़ मांस का पुंज एवं बाघ को भोजन दिखाई देता है देखो दृष्टि है योगी की दृष्टि पैनी है वह बाहर के रूप को छोड़कर हड्डी मांस तक प्रवेश कर जाती है इसलिए उसको हड्डी मांस का पुंज ही शरीर दिखाई देता है पर कामी की दृष्टि संकुचित है जिससे बाहर का रूप रंग ही उसको दिखाई देता है उसमें अंदर प्रवेश करने की शक्ति ही नहीं है शास्त्र इसीलिए कहता है कि दृष्टि आप बदलिए लक्ष्य आप बदलिए मानव जीवन का लक्ष्य पैसा नहीं हो सकता है मानव चेतन है चेतन का लक्ष्य जड़ नहीं हो सकता है आपका लक्ष्य परमेश्वर है कर्तव्य पड़ाव है वेद का प्रथम भाग यही निर्धारित करता है तुम पड़ाव से चलकर कर वहाँ तक पहुँचोगे इसलिए पड़ाव के प्रति सचेत हो जाओ कर्तव्य बुद्धि से प्रवृत्त हो पैसा मिलेगा व्यवहार का काम पैसे से ही होगा पर पैसे को लक्ष्य बनाओगे तो भटक जाओगे आप गृहस्थी में आए आपका कर्तव्य हुआ आपका बालक है आपकी पत्नी है आपकी कन्या है उनके प्रति आपका कर्तव्य है आप कर्तव्य से प्रवृत्त हुई उनसे कुछ मत चाहें आप उत्कृष्ट बनना चाहते हैं तो आप समझिए कि भगवान ने आपको यहाँ रखा है एक कर्तव्य आपको दिया है अब उस कर्तव्य के द्वारा उस प्रभु की हम आराधना कर रहे हैं यदि यह आपके जीवन में आ जाए तो रोज शाम को आप अपने जीवन का हिसाब भगवान को अर्पित करने लगेंगे प्रतिदिन आप अपने जीवन का हिसाब यदि अर्पित करने लगेंगे तो छह महीने के अंदर आपके जीवन में चमत्कार होगा इसके लिए समय की अपेक्षा नहीं है इसके लिए दृष्टि की अपेक्षा है आपके पास मंत्र है आप प्रत्येक व्यवहार में उसको अनुच्छूत कीजिए अनुच्छूत करके देखिए क्या चमत्कार होता है पर हम असावधान रहते हैं आँख मूंझ कर ध्यान तो कर लेते हैं पर ध्यान इसका नाम नहीं है ध्यान है सावधानी सावधानी आपके जीवन में आनी चाहिए यदि सावधानी नहीं आई तो हमको ध्यान में गड़बड़ी है अब वेदांत सुनते हैं कि मैं चेतन हूँ जड़ नहीं हो सकता व्यवहार में यदि आपके अंदर सावधानी आई कि हर व्यवहार में चेतन मैं से गृहित हो रहा है और शरीर मात्र व्यवहारिक मालूम हो रहा है तब तो आप उसमें सावधान हैं और सावधान नहीं हैं तो फिर वही के वही हम लोगों की एक जो सुनने की प्रवृत्ति है मात्र सुनने से पुण्य मिलेगा यह अलग बात है संत लोग कहते हैं कि कोई गृहस्थ था उसके मकान का जो पानी निकलता था वह दूसरे के मकान के सामने से निकलता था उसने बहुत बार मना किया पर नहीं माना पंचायत बैठी पंचायत ने देख करके निर्णय किया कि भाई तुम्हारा यह पानी यहाँ से नहीं जाना चाहिए इसे तुम अंडरग्राउंड ले जाओ या दूसरी तरफ से नाली बनाकर ले जाओ वह खड़ा हो गया कहा पंचों की आज्ञा तो सिर माथे पर नाली तो वहीं की वहीं रहेगी शस्त्र शास्त्र की आज्ञा इसी प्रकार आप सिर पर ले लेते हैं पर जीवन हमारा वहीं का वहीं रहता है यदि वहीं का वहीं रहता है तो कहीं ना कहीं तो गड़बड़ी है इससे तो काम नहीं चलने वाला है आपके जीवन में कर्तव्य दृष्टि प्रधान होनी चाहिए आप अपनी दृष्टि सुधारिए बस इतना करिए आप भोजन बनाइए रोज जैसे बनाते हैं आप दृष्टि सुधारिए कि भोजन हम भगवान के लिए बना रहे हैं इससे आपके भोजन में कमी तो नहीं होने की आप भगवान के लिए बनाएंगे तो शुद्धता से बनाएंगे भगवान का स्मरण करते हुए बनाएंगे स्नान करके बनाएंगे आपके भोजन में पवित्रता आ जाएगी और आप ऐसे ही बनाएंगे तो कैसे पवित्रता आएगी इस दृष्टि मात्र से सारा परिवर्तन होना है आप कर्म नहीं छोड़ सकते इसकी चिंता मत करिए पर आप अपनी दृष्टि बदलिए जो छूटना है छूट जाएगा इसलिए शास्त्र ने अस्सी हजार मंत्रों द्वारा कर्म का प्रतिपादन किया है कि आपकी दृष्टि द्रिव्य हो जाए साँसों को चलाने वाला जो है जिसने नेत्रों को बना करके आपको दिया है जो इस कार्य कारण संघात को चला रहा है उससे बड़ा आपका हितैषी कौन हो सकता है उसके पास अनंत बल है आप उसकी शरण ग्रहण क्यों नहीं करते अपने झूठे अहंकार में क्यों मरते रहते हैं ये दो बातें हमारे जीवन में बहुत जरूरी है मैं बार बार इसको इसलिए कहता हूं, क्योंकि इसके बिना ज्ञान की कथा आपको पचने वाली नहीं खरी बात शास्त्र की बात मैं ननु नच नहीं करूंगा। शास्त्र की बात जैसे है वैसे ही आपके सामने रखूँगा हो सकता है आपको बुरा भी लग जाए तो कोई बात नहीं पर जब तक इस व्यवहारिक दृष्टि को नहीं बदलेंगे आप तब तक अपने जीवन को परमेश्वर के आधार पर नहीं रख पाएंगे जैसे लकड़ी पर कोई खड़ा हो जाता है और हाथ में रबड़ रखकर बिजली की तार को पकड़ता है तो करंट नहीं लगती आप सिद्ध भले ही हो जाएं, पर इस जगत के व्यवहार में माया की करंट लगे बिना रहेगी ही नहीं वह मारेगी ही कितना भी बड़ा अहंकार कोई कर ले पर माया की करंट लगे बिना नहीं रहती आप कथाएं सुनते हैं नारद जैसे को भी मार दिया सनत कुमार जैसे को मार दिया यह माया की करंट बड़ी प्रबल है व्यवहार में रहना है आपको व्यवहार मन से करना है माया की करंट आपको लगेगी पर यदि आप अपने जीवन को भगवान के आधार पर खड़ा करके रखेंगे और भगवान नाम मंत्र को रबड़ की तरह अपने जीवन में स्वीकार कर लेंगे तो व्यवहार करते हुए भी, भी माया की करंट आपको नहीं लगेगी इसके लिए समय की अपेक्षा नहीं है दृष्टि की अपेक्षा है और सच्चाई को स्वीकार करने की अपेक्षा है सच्चाई को स्वीकार करने की ताकत हमारे अंदर क्यों नहीं आ रही है इसलिए ये हम गलत दृष्टि से व्यवहार कर रहे हैं यह व्यवहार सुधारना पड़ेगा